तो अपन जैसे बाईस सूत्र हमने पढ़ लिया अब इसके बाद आते हैं अपन तेईस चौबीस पच्चीस ये अपने प्रथम नियम के आखिरी तीन सूत्र हैं ना? अब इसी चूंकि बाईस सूत्र से इसकी कड़ी जुड़ती इसलिए हमको जरूरी था कि हम बाईस एक बार फिर से समझें यमावस्थां समालंब्य यद अयम मम वक्षती तब तद अवश्यम कर संकल्प अब एक व्यक्ति होता है जो अलर्ट है अलर्ट होने की क्या उसकी परिभाषा है कि वो पूरी तरह से जागरूक है वो जागरूकता से ये इंतजार कर रहा है कि मुझे एक आज्ञा मिलने वाली है एक खबर मिलने वाली है और मुझे उसका वो काम करना है जैसे एक नौकर है और मालिक उसको कुछ जरूरी जरूरी बात दे रहा है जरूरी निर्देश दे रहे ये काम उसको करना है तो उस समय उसको ध्यान से सुनना है कि क्या मालूम कौन सा काम बताएगा क्या कठिनता आएगी या उस काम को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा तो उस परिस्थिति में जब वो कठिनता में उस चीज को अलर्ट होके या जागरूक होके उस की तरफ देखता है कि मैं क्या करना है इस उदाहरण को अपन पहले भी ले चुके हैं जब शिवसूत्र पढ़ा था जैसे क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेलने बैठता है सामने से बॉलर दौड़ने लगता है उस समय वो कितना अलर्ट होता है वो कुछ भी नहीं सोचता है उसको उसकी अलर्टनेस के द्वारा ये तय करता है कि जैसे ही आए गेंद तो उसको तय करना है कि उसको कैसे खेलना है ऐसे ही यहां पर वो अपने मालिक की आज्ञा की इंतजार कर रहा है तद अवश्य हम करी संकल्प प्रतिष्ठा और वह एक संकल्प लेता है कि वह जो भी होगा मेरे को यह उसका काम करना ही है तो तमाशितो अर्धमार्गेण सोम सूर्या वो भाव सोषुम ने अधो तो हितवा ब्रह्मांड गोचरम उस समय उसकी उस एलर्टनेस का आश्रय लेके उसकी जो जागरूकता है उसका आश्रय लेके उसकी दो हम जैसे पहले भी एक बार बात कर चुके हैं उसमें शांतोपाय में हमारी एक सूर्य नाड़ी होती है चंद्र नाड़ी होती है और एक मध्य नाड़ी होती है मध्य नाड़ी को सोशुम बोलते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच के एरिया में होती है। तो उस समय हमारी सूर्य और चंद्र दोनों मध्य नाड़ी में समा जाती और उस समय ऊर्ध मार्ग को चल लेते हैं, यानी हमारी चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाने लग जाते हैं। क्यों उसका आश्रय लगे तमाशे तो उसका आश्चर्य लगे किसका आश्चर्य लगे हमारी अलर्टनेस हमारी जागरूकता का जब भी हम इस फिलोसॉफी को पढ़ते हैं इसमें एक शब्द हमेशा बार बार आता है जागरूकता एलर्टनेस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए जागरूकता और एलर्टनेस बहुत जरूरी होती है। और स्पिरिचुअल फील्ड में हर जगह एलर्टनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो व्हाट एवर तो यू आर डूइंग जो जो कदम उठा रहे हो जो जो कर रहे हो हर जगह आप एलर्ट रहो जिसे भी हम ध्यान करते हैं पच्चीस मिनट में बैठते हैं शांत चित्त उस समय हमारी अलर्टनेस अगर यही कंटेनर्स हमको लगातार इस बात का एहसास दिलाते रहे कि हम यहां शांत चित्त ध्यान कर रहे हैं अपने मन को तो क्या होगा कि वो शक्तियां जो हमारे दिमाग को बहा के ले जाती हैं कल वो दोस्त आया था उसने क्या बोला था कल उसके घर जाना है कल उसका जन्मदिन है कल दुकान कब खोला तो हमारे विचार बेहते चले जाते और हम उन विचारों के साथ बह जाते लेकिन अगर अलर्ट और फिर विचार आते तो उन विचारों को हम बावजूद जाते हुए देखा हम उसके साथ बह नहीं वो के लिए जाते वो खींच के ले जाते हैं जैसे हमारे घर के सामने जुलूस निकलता है तो दो बात हो सकती है या तो आप खिड़की में से जुलूस को देखते रहो जुलूस गुजर जाता है आप वहीं की शांत खड़े होता होता है कि जैसे जुलूस आया तुम भी जुलूस में शामिल होकर चल रही उनके साथ दोनों बात हो सकती है कोई इमरजेंसी नहीं हो तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा है ना थोड़े से घर बैठे होंगे तो दोनों स्थितियां बन सकती या तो अगर हमारा एलर्टनेस कम है तो हम विचारों के साथ भेज जाएंगे और अगर हम एलर्ट है तो हम विचारों के दृष्टा बने रहेंगे विचारों को देखेंगे देखे, विचार आते जाएंगे जाते जाएंगे और हम विचारों हम अपनी जगह पर रहेंगे तो वो अलर्ट व्यक्ति तो एलर्ट व्यक्ति जो है सदा अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होता है उसे अपनी चेतना का सतर्त एहसास होता है और बहने वाले विचार उनका वो सतत दृष्टा होता है तो तमाशे तो उर्दू मार्ग ना सोम सुदय क्योंकि उसकी चेतना उच्चतर स्तर पर उठने लगती है कब उठने लगती है जिस समय वो एलर्ट होता है जैसे कि उदाहरण बताया कि कोई आज्ञा लेने के पहले की पता नहीं क्या आज्ञा मिलती काम करना ही है तदा तस्मिन महाव्योमिनी प्रेम शशि भास करे सोषिप्त पद वद मूर्ण प्रबुद्ध सैद वर नाम रखा उस परिस्थिति में जबकि उसकी सोम और सूर्य जिसको बोलते हैं वो प्रतीक हैं मन और बुद्धि के सोम है मन का प्रतीक और सूर्य जो है आपकी बुद्धि का प्रतीक है तो उस समय मन और बुद्धि दोनों शांत होकर हमारी चेतना में विलीन हो जाते हैं उसका कहने है का मतलब है सोम <laughs> और सूर्य जो नाड़ियां हैं हाँ, और मध्य नाड़ी है मध्य नाड़ी है हमारी चेतना और सोम सूर्य जो नाड़ी वो हमारा मन और बुद्धि मन और बुद्धि उसको प्रकारांतर से कुछ विद्वान उसको मन और प्राण बोलते हैं है ना तो वो दोनों मन और प्राण बोले या मन वो दोनों उसमें चेतन में समाहित हो जाते हैं उस समय वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देते हैं क्षण मार्ग के लिए और उसका सहारा लेके आपकी चेतना ऊर्द मार्ग को चलने लगती है अब ये कब हो सकता है कि जब आप जागरूक हो जैसे अपन कहते ना कोई भी काम करो अगर आप जागरूकता से करोगे तो उसमें आपका कल्याण होगा अब आप ये कहते हो कि साहब वो क्या मैं तो नौकर आदमी मेरा कहां से कल्याण होगा ना मैं तो मालिक कह वो करना पड़ा लेकिन उन परिस्थितियों में वो अपना कल्याण तो उस समय भी अगर वो जागरूक है इस बात के प्रति कि मैं जो भी कहा जाएगा उसको ध्यान से सुनूंगा समझूंगा और उस क्षण उसको करने के लिए तत्पर हूं तो वो जो तत्परता है ध्यान से सुनने की और उसके ऊपर पूरी अलर्टनेस है तो उस समय उसका मन और बुद्धि सब शांत हो जाएंगे और उसको उसकी चेतना को वो फिर कॉन्ट्रास्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता है तो उस समय अगर वो चैतन्य है जागरूक है तो वह अपने चेतना को सकता है और उसमें लिखा है सोशुप्त पद वोड़ लेकिन जो साधारण व्यक्ति है जो इस बात को नहीं जानता वो खाली परिस्थिति में भी की तरह पद की तरह यानी स्वयं की तरह रहता है उस समय उसकी अलर्टनेस कुछ नहीं होती अब जब बोलेंगे जब सुनूंगा जब देखूंगा क्या करना है ना? उस समय भी जब वो एक आज्ञा को लेने के लिए तत्पर है उस समय भी उसकी जागरूकता बहुत नीची है इसलिए वो उस क्षण का फायदा नहीं ले सका अरे इसमें जहां जहां पर भी जो टिप्स हैं आपको सारी वो टिप्स दी है कि अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है रोजाना की जिंदगी है काम करने की हम कहो ना हमारे को कहां समय मिलता है कि हम धर्म की बात करें हमको कहां समय मिलता है कि हम ध्यान करें यहां पर उसके समय की जरूरत नहीं आप रोजाना वो काम करते ही हो जो आपके माथे पर आता है जो काम आपकी जिम्मेदारी जो आपके कर्तव्य घर परिवार चलाने के लिए, तो उनके बीच में आप वो क्षण आ जाते हैं जब आप ध्यान कर सकते हैं जब आप योग कर सकते हैं जब आप अपनी चेतना को पहचान सकते हैं इसका क्या परिणाम होगा ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी आपकी इनर स्ट्रेंथ अल्टीमेट गोल लाइफ का एम इन सब चीजों का फायदा होगा वो चीजों को तो हम फिर और समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे कि उसका क्या होगा लेकिन चेतना को पहचानना अपने आप में एक सेल्फ रिलाइजेशन का एक सबसे अहम पहलू है सबसे अहम मुद्दा है अपने की चेतना को पहचानना, अपने आप की आइडेंटिटी को पहचानना, क्योंकि हमारी रूटीन आइडेंटिटी तो चमड़े से ही होती कि मैं हम ये बस हैं हमारे बाहर संसार है उससे बेहतर आइडेंटिटी गॉड कॉन्शियसनेस जब हम अपने आपको चैतन्य स्वरूप से पहचाने और उसके बाद ही हम उसको विस्तार दे सकते हैं और उसकी शिव चेतना तक ले जा सकते हैं जब हम ब्रह्मांड को अपना ंगमान है और वो इससे बता दें क्वांटम फिजिक्स से भी वो चीजें हम इससे तो जैसे मूल ऊर्जा देखो ये जो तंत्र बोलता है कि अधो सहस्त्रार है जो नीचे की तरफ हमारी कुंडलिनी होती है जो हमारे बैठने की जगह है हाँ। वहां पर होती है और वो जब ऊर्जा जागृत होती है वो पूरे हमारे शरीर की सुषमना नाड़ी से होते हुए हमारे तक तो जाती है ये उसका योग में कई तरीका है आपने जागरण करने का लेकिन ये सब हटपूर्वक करना जरूरी नहीं है आप अगर ब्रह्मांड का नक्शा समझ लो कि कैसे बना क्या हुआ और हमारी नजर बदल जाए तो शिव दृष्टि तक पहुंचना संभव है इस सबके बगैर भी संभव है hmm. ना ये योग की जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं को करना जरूरी नहीं है okay. और इन क्रियाओं को करने से भी संभव है जैसे क्या है इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहां खड़े हैं हमारी राह कैसी है जैसे कि इस केंद्र में पहुंचना है सर्कल है तो एक व्यक्ति को इधर दक्षिण तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वो इधर खड़ा है इधर वाले व्यक्ति को पूर्व की तरफ जाना हमारी दिशाएं अलग अलग हो सकती क्योंकि हमारी दिशा जाने की तो एक ही है अपेरेंट दिशा अलग अलग हो सकती इधर इधर इधर क्यों कि हम आज फेरी पे कहां खड़े हैं इसलिए हमारी जो दिशा हमको अलग अलग से प्रतीत हो सकती है कि इधर से जाना है किधर से जाना है लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहां खड़े हैं आज हमारी मानसिकता क्या है हमारी धारणाएं क्या है हमारे विचार क्या है और आज हमारी समझ कितनी है जैसे सर्वोच्च समझ जिसकी है वो चेतन आत्मा अगर एक ही एक ही सूत्र को पढ़ समझ लेगा तो उसका काम पूरा हो गया उसको जरूरत ही नहीं उसके आगे बढ़ने की अगर वो हां उसको शिखर पहले ही बता दिया जाता है कहां तुमको आना है अगर वो समझता है मैं तो आई गए तो उसको फिर बाकी की राह की कोई जरूरत ही नहीं तो ये था हमारा पूरा प्रथम निशंध जिसको बोलते हैं स्वरूप निशंध इस स्वरूप निषेध के द्वारा हमने क्या किया पिछले जितने पच्चीस सूत्र हैं इन 25 सूत्रों के द्वारा यह देखा कि एक चैतन्य है जो केंद्र है इससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसी केंद्र से और हसबैंड आप भी देखो समझो कि जब किसी ने बनाई चाहे दुनिया उसको खुदा बोलो चाहे शिव लेकिन जब उसने बनाई तो क्या बनाने के लिए वो टेंडर निकाले थे उसने क्या उसने किसी को ठेका दिया था कि चांद तुम बनाओ सूरज तुम बनाओ धरती तुम बनाओ संभव था क्या उसके लिए बनाने के लिए क्या ईंट पत्थर कहीं से बुलवाया है उसने लगता लॉजिकल नहीं लगता ना जब कुछ था ही नहीं तो संसार बनाने के लिए उसने मटेरियल कहां से लाया सत्य बहुत लॉजिकल डेरिवेशन से यही निकलता है उसने अपने आप को संसार के रूप में प्रस्तुत कर दिया अपने आप से ये सब कुछ बनाया केंद्र ने ही वृत्त बनाया उसी चेतना ने उसी चेतना जिसको हम अल्लाह कहें शिव कहें गॉड कहें सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहें उसी ने इस ब्रह्मांड की रचना की उसकी रचना करने में उसने कहीं और चीजों की मटेरियल यूज नहीं की बल्कि अपने आप को मटेरियल बनाया स्वयं का विस्तार किया स्वयं का एक्सपांशन किया और एक्सट्रीमली लॉजिकल है क्योंकि जब स्पेस भी नहीं था टाइम भी नहीं था मटेरियल भी नहीं था इन एनर्जी।, और एनर्जी टेक्स नो डायमेंस उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत नहीं होती तो इट वॉज इन दफ एनर्जी तो वो एनर्जी जब कन्वर्ट हुई सारे वर्ल्ड दुनिया के रूप में तो उसके लिए उसने बाहर से कहीं मटेरियल बुलाया नहीं था उसने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया इसका क्या मतलब निकलता है कि तुम जो कुछ देख रहे हो उसी क्रिएटर को देख रहे हो क्रिएशन नहीं है दुनिया क्रिएशन नहीं है ये दुनिया क्रिएटर है यानी रचना नहीं है रचना का है जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में जिसको हम शिव बोले या जिसको हम बनाने वाला बोले परमात्मा बोले प्रभु बोले ईश्वर बोले अल्लाह बोलें कुछ भी तो जो बनाने वाली जो सुप्रीम पावर है हम उसके रचना को नहीं बल्कि उसी को देख रहे हैं या हमारी दृष्टि में जो फर्क आएगा वही हमारे को सर्वोच्च चेतना तक ले जाएगा दृष्टि का फर्क जरूरी है दृष्टि का फर्क जैसे हमने कहा ना कि हमारी यहां बैठती है करती ये सब चीजें इसको फिलोसॉफिकली समझना इसलिए जरूरी है कि हर कोई वैसी स्थिति में नहीं होता कि इस बात को समझ लें कि अनडिफ्रेंशिएटेड रियलिटी है हमारे चारों तरफ जो फैली हुई है उसमें हमको सब डिफ्रेंशिएशन दिखा उसमें तो ये पदवां है ये गोरा है ये काला है ये अपने वाला है पराया है हमारे धर्म का है विपरीत धर्म का है ना इस देश का है उस देश का है। हमारे सब ना सत्रह सौ साठ तरह की भिन्नता दिखाई दे दूर पास अपना पराया गंदा अच्छा सब तरह का लेकिन सबके बीच में एक रियलिटी है जिसे तरह के आभूषण कोई पुराना है कोई नया है कोई एंटीक है कोई यूनिक है है ना और इन सब आभूषणों के बीच में एक रियलिटी है दैट इज गोल्ड तो अगर कोई जोहरी होगा तो उसकी नजर ये नहीं पड़ेगी कि गंदा हो रहा है आभूषण कि पुराना हो गया कि टूटा हुआ है उसकी नजर तो गोल्ड पे है इसमें कितना सोना है तो सचमुच में जो रियलिटी है उस पर नजर जब होगी तो हमारे को जितना संसार भिन्नता में दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक अभिन्नता दिखाई देगी आंखों को तो भिन्नता दिखाई देगी कि गोरा काला अपना पराया सब कुछ लेकिन उसके बीच में एक अभिन्नता दिखाई देगी इसको बोलते हैं यूनिटी इन डायवर्सिटी विभिन्नता तो में एकता एक जो हमको दिखाई देगी और वो क्या दिखाई देगी कि ऑल धेस इज क्रिएटेड फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट ये सब एक ही बिंदु से निकलने वाली समस्त किरण है जब तक उस बिंदु में भिन्नता नहीं जैसे ही उस बिंदु के बाहर आती है भिन्नता शुरू हो जाती है स्पेस भी क्रिएट हो जाता है जैसे ही बाहर दिशाएं क्रिएट हो जाती है एक उत्तर एक दक्षिण पूर्व पश्चिम दाएं बाएं मेरा पराया, दूर, पास, सब कुछ तब शुरू हो जाता है जैसे ही सेंटर से बाहर लेकिन सेंटर में कोई दूरपास है नहीं संभव नहीं जीरो डायमेंशन में कोई दूर भी नहीं पास भी नहीं है ना कई शक्तियां आपस में विरोध करती हैं एक को निकालने की कोशिश करूंगा किले अंदर फंसी रहने की कोशिश करेगी मैं पूरी ताकत लगाऊंगा वो नहीं निकलेगी फिर बहुत जोर लगाऊंगा उखड़ के बाहर आ जाएगी दीवार को तोड़ देगी ये सब क्या हो रहा है ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही कब जबकि वह सेंटर से बाहर है सेंटर में संभव है क्या विरोध टेक्निकली संभव नहीं है इसीलिए सेंटर में समस्त ऊर्जा या एनर्जी एक जगह पर और यही कारण है कि वह पूर्ण स्वतंत्र फ्री क्यों है क्योंकि वहां पर उसका अपोजिशन संभव ही नहीं अपोजिशन करेगा कौन एनर्जी का बाहर आते से तो अपोजिशन शुरू हो जाएगा एक एनर्जी उत्तर में जा रही है एक दक्षिण में जा रही है दोनों एक दूसरे का विरोध करेगी है ना लेकिन सेंटर में सभी एनर्जी एक दिशा में है इसलिए एक दूसरे का विरोध नहीं करती और चूंकि जब वो एक दूसरे का विरोध नहीं करती तो उनका कोई अपोनेंट है क्या नहीं है ना इसलिए क्या होता है कि वो सेंटर या क्रिएटर जो चाहे वो बना सकता है वो अपनी इच्छा से क्योंकि उसके पास एब्सोल्युटली फ्री एनर्जी है उस एनर्जी में कहीं कोई रुकावट में नहीं हमारे पास एब्सोल्युटली फ्री एनर्जी नहीं है क्योंकि वी आर लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर हम एक्सेंट्रिक हैं अभी हम सेंटर में नहीं है हम सेंटर से बाहर हैं हम अस्वस्थ हैं स्वस्थ नहीं है स्वस्थ का मतलब तो हम अपने आप में अपने सेंटर पे स्थित हो जब हम स्वस्थ हैं सेंटर से बाहर आते से पूरे आप ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर, तो, कर सकते हो मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हो ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो हर तरीके से क्वांटम फिजिक्स से प्रूव कर सकते हो एवरीथिंग जितनी हम बात करते हैं इसका सिंपल मॉडल है हमारा सर्कल एंड सेंटर एंड रेडियस इससे हम सब कुछ प्रूव कर सकते हैं जितना हमारा स्पिरिचुअल साइंस है इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल सर्कल अ सेंटर एंड रेडियस वेरियस रेडियस और रेडियस की कोई लिमिट होती क्या नंबर ऑफ रेडिए रेडियन बी इनॉर्मस एंड अनलिमिटेड कितने भी रेडियस होते हैं वैसे हम इंडिविजुअल हैं इनॉर्मस हम कहते तो कि आज चार अरब थे अब सात अरब हो गए हाथ जितने ही रेडियस अलग अलग हुए हैं और उस रेडियस की कोई लिमिट नहीं और ऐसे ही सर्कल उसके बाहर बड़ा सर्कल उसके बाहर बड़ा सर्कल इसकी कोई लिमिट हो सकता था कोई लेकिन सेंटर रिमर्स द सेम वही विच इज होल्डर ऑफ या बीयरर ऑफ द होल यूनिवर्स क्योंकि वही केंद्र है उस केंद्र को पकड़ लो तो उस चक्र पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है उसी को बोलते चक्रेश्वर जिसने केंद्र को पकड़ लिया वो पूरे चक्र का स्वामी बन गया सेंटर की एनर्जी जिसके हाथ में है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं कि इतनी सिंपल और टेक्निकल बात है कि जिसके लिए आपको कभी कभी ऐसे आजीब लगता है क्या वो अरे वो योगी जैसा बोल दिया तो ऐसा हो गया आप क्या हो गया तो कोई आश्चर्य की बात थी वो आश्चर्य की बात थी कि जब उसके पास स्वतंत्र फुल, फुल एप्सोलेट फ्रीडम है तो वो कुछ भी कर सकता ही कैन डू एनी थिंग क्योंकि उसके पास एप्सोलेट उसकी एनर्जी का विरोध करने की कोई एनर्जी है ही नहीं समस्त एनर्जी का जो पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट उस जगह के ऊपर उसका एनर्जी का विरोध करने वाली दूसरी को एनर्जी ही नहीं क्योंकि एनर्जी का जो फुल सोर्स है चाहे वो एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस हो एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे एनर्जी ऑफ ब्लोइंग एयर हो एनर्जी ऑफ बर्निंग फायर हो सारी एनर्जी का जो ओरिजिनल सोर्स है दैट इज वन फ्रॉम वेयर द होल यूनिवर्स हैज बिकम एग्जिस्टिंग एंड स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट जिस बिंदु से सारा ब्रह्मांड निकला है जहां से सारी ऊर्जा निकली है उस बिंदु में एनर्जी का विरोध करने वाली कोई दूसरी एनर्जी है ही नहीं इसलिए वो उसको बोलते हैं शिव की स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्रता एब्सोल्यूट फ्रीडम पूर्ण स्वतंत्रता और वहां पर उसके पास चूंकि पूर्ण स्वतंत्रता है तो उसके पास एप्सोल्युट क्रिएटिविटी है दैट कैन क्रिएट एनीथिंग इट हैज गॉट कंप्लीट नॉलेज उसके पास पूर्ण ज्ञान है क्योंकि ज्ञान वहीं से शुरू हुआ उस ज्ञान का विरोध करना उस हमारे पास ज्ञान का विरोध हो जाता है हम जैसे ही बाहर जाते हैं सेंटर के तो हमको सेंटर को उस तरफ की बात नहीं मालूम हमारे पेट के पीछे कौन खड़ा हमको नहीं मालूम बट इन सेंटर यू नो एवरीथिंग बिकॉज यू आर इन आप आपके केंद्र में हो उस केंद्र से आप सब कुछ को नियंत्रित कर सकते हो तो इस तरह से ये एक फिलोसॉफी है जो आपको पूरी तरह से अपने ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को उसमें हमारा क्या स्थान है उसको हमारा क्या कर्तव्य उसको और उस कर्तव्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हैं कैसे उस समस्त तो ऊर्जा के स्वामी बन सकते हैं इस सब का आपको रास्ता भी दिखाती है और वो इतना सिंपल तरीके से रास्ता दिखाती है कि आपको उसके लिए कोई बड़े बड़ी, -बड़ी योग्य क्रिया करना जरूरी नहीं है लेकिन अलर्टनेस सबसे ज्यादा जरूरी है जो कुछ भी कर रहे हो परफेक्ट अलर्टनेस से करोगे तो आपको वो चीजें अपने आप उस राह पे लेते चली जाएंगी आपकी पर्सनलिटी चेंज होती चली जाएगी आपकी विजन चेंज होते चले जाएगी, जाएगी। तो बोलते हैं नजर बदली तो नजारा बदल गया नजारा तो वही था लेकिन नजर बदल गई तो नजारा बदल गया अगर हमारी विजन बदलती है तो हम जिनको जिस विजन से देखते हैं वो चेंज हो जाता है अभी हमको दिखता है कि अच्छा है ये बुरा है ये काला है गोरा है ये अपना है पराया है जवान है बुढ़ा है इन सब चीजों की उसके बावजूद रेडियाई ऑफ द सेम पॉइंट तो फिर हमारा नजर बदल जाती है उस सबके बीच से. और उसके बाद हमारी व्यक्तित्व तो एकाएक बदल जाती एक है एकाएक चीज हो जाती है देख